शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्मृति कथा स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी का दिसंबर मास बेलूर के समीप उत्तरपाड़ा कॉलेज के छात्रावास से शनि रविवार या छुट्टी के दिन कभी कभी दक्षिणेश्वर और बेलोर मठ में, में मेरा आना जाना चलता था पूज्य महापुरुष महाराज उन दिनों मठ में ही थे वे कभी कभी कहा करते थे योग माया का आकर्षण है मठ और महाराज गणों के प्रति आकृष्ट होने का उसके सिवा और कोई कारण वास्तव में मैं नहीं देख पाता कुछ समय से ही मठ के आश्रय में आने की इच्छा मेरे मन में जागृत हुई थी फिर साथ ही साथ शंका थी कि यह तो देवताओं का निवास स्थान है साधारण मनुष्यों के लिए नहीं और आँखों के सामने जिन्हें देख रहा हूँ उनसे मेरा भेद सूर्य और जुगनू के समान है अंततः एक साधु की सहायता से महापुरुष महाराज के साथ कुछ परिचित होकर एक दिन अपने मन की इच्छा जताने पर सहज में ही आज्ञा मिल गई दो एक दिन के भीतर ही मैं छात्रावास से सीधे मठ में आ उपस्थित हुआ वह मेरे इस छोटे से जीवन में एक विशेष स्मरणीय दिन था अत्यंत उत्साह से मैं मठ के छोटे बड़े सभी काम करने लगा महापुरुष महाराज कुत्ते से बहुत प्रेम करते थे मठ में एक बीमार कुत्ता था उसके लिए बेलूर की दुकान से मांस की छाट लाने का भार मेरे ऊपर था पड़ा सभी काम श्री भगवान की सेवा जानकर मैं मठ के सारे कामकाज आनंद से करता था एक दिन ऊपर जाकर महापुरुष महाराज को प्रणाम किया हंसकर उन्होंने कहा तुम्हें ढाका मिशन में जाकर रहना होगा वहाँ स्कूल है पढ़ाना पड़ेगा किंतु बेटा वेतन नहीं मिलेगा उस समय ढाका के श्रीराम रामकृष्ण मिशन में एक कर्मी की आवश्यकता थी मैंने हाथ जोड़कर कहा जी महाराज वैसा ही होगा इतना कहकर मैं नीचे उतर आया यह बात उनके स्वभाव सुलभ कौतुक एवं प्रहार प्रियता का निर्देशन है दूसरे दिन जाकर मैंने प्रणाम कर कहा महाराज ढाका चले जाने पर संभवतः सहज में इधर आने का मौका नहीं मिलेगा इस कारण जाने के पहले जयराम बाटी में श्री का एक बार दर्शन कर आने की इच्छा है उन्होंने आज्ञा दी अच्छी बात है दर्शन कराओ दर्शन आदि करके चार पाँच दिनों के बाद मैं लौट आया आकर उन्हें प्रणाम किया उन्होंने पूछा माँ का प्रसाद लाए हो मिश्री प्रसाद का एक कण उन्होंने परम भक्ति और आनंद के साथ ग्रहण किया इसके बाद ढाका रवाना होने का दिन आया इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ ईस्वी विदा के प्रणाम विदा के विदा के प्रणाम के लिए मैं ऊपर पहुंचा। उस समय उनका भाव अन्य प्रकार का था घर छोड़कर विदेश जाने वाले पुत्र को जन्नी जिस प्रकार उपदेश देकर सावधान कर देती है उसी प्रकार उन्होंने कहा जाओ वहां सुकुल है सुकुल महाराज स्वामी आत्मानंद स्वामी जी के शिष्य वे शिव तुल्य पुरुष हैं उसके पास रहना और जान लेना ठाकुर सत्य है सत्य है इस विषय में और किसी की बात न सुनना दूसरे दिन ढाका मठ में जाकर महापुरुष महाराज की इच्छा सुकुल महाराज को निवेदित करते हुए मैंने कहा उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है इस बात को वे भी अपना कर्तव्य समझकर ग्रहण करते थे तथा कोमल कठोर हस्त से इस प्रवर्तक के जीवन गठन में सदैव चेष्टा करते थे इसके अनंतर 1921 ईस्वी में बहुत संभव है स्वामी जी की जन्म तिथि पर कई दिनों के लिए मठ में आकर महापुरुष महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर मैं फिर ढाका लौट आया इस रीत के से एक साथ अधिक दिन न होने पर भी बेलूर मठ तथा अन्य आश्रमों में उनके पवित्र सत्संग के लाभ का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था उनका बाह्य व्यवहार तथा दैनिक प्रत्येक पदक्षेप भी उपदेश था 1922 सौ ईस्वी में फरवरी मास के मध्य में पूज्य पाठ स्वामी अभेदानंद जी महाराज के साथ महापुरुष महाराज का ढाका में शुभागमन हुआ अभेदानंद जी महाराज कुछ दिनों के बाद ही चले गए महापुरुष महाराज ने एक मास से अधिक समय तक ढाका मठ में रहकर अनेक भक्तों को दीक्षा प्रदान कर कृतार्थ किया और भी कुछ दिन रहने की इच्छा होते हुए भी कलकत्ता बलराम मंदिर में श्री श्री ब्रह्मानंद जी महाराज के कठिन रोग का समाचार पाकर उन्हें तुरंत लौट जाना पड़ा यथार्थ में ढाका से ही उनके साधारण भाव से दीक्षादान का आरंभ हुआ दीक्षादान के समय उनका मुखमंडल एक दिव्य भाव से भाषित हो उठता था उस समय के कर्माध्यक्ष महाराज दीक्षा का सारा प्रबंध करते थे और पुष्प पात्र में अर्घ सजा देते थे महापुरुष जी एक दिव्य भाव से विफोर होकर श्री ठाकुर की पूजा करते और दीक्षादान के अनंतर लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में लौट आते थे वह दृश्य भाषा द्वारा व्यक्त करना असंभव है वे कभी क्लांत था या असंतुष्ट नहीं होते थे मानो किसी भाव के आवेश से सदा अभिभूत रहते थे उनकी उपस्थिति से ढाका मठ में एक अलौकिक वातावरण में श्री श्री ठाकुर का विशेष आविर्भाव अनुभूत होता था प्रातःकाल जब ध्यान के अन्तर बजे हम लोग रोज उन्हें प्रणाम कर शीघ्र ही अपने काम में लग जाते थे एक दिन समय प्रणाम करने के बाद उन्होंने हमसे कहा अभी जब ध्यान छोड़कर तुम लोगों का उठ आना ठीक नहीं हुआ है इससे काम में कुछ हानि होने पर भी उसे स्वीकार कर लेना चाहिए इस बात का आशय सहज में ही अनुमान कर लेने योग्य है ढाका रहते समय महाराज से वहाँ के कुछ कर्मी ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित हुए थे नियम था कि उस दिन निकट के गृहस्थों के घरों से चावल दाल आदि भिक्षा लाकर स्वयं रसोई पकाए और उसका अग्रभाग महाराज को देकर वे भोजन करें किंतु अज्ञानव अथवा आवेग से उन लोगों ने कुछ भिक्षा उस मोहल्ले के गरीब मेहतरों के घर से भी संग्रह की थी बाद में महाराज ने जानकर कुछ दुखित होते हुए कहा हम लोग उन्हें घृणा नहीं करते तो भी जीविका के लिए वे आचार भ्रष्ट और संस्कार शून्य हैं इस कारण उनसे खाद्य ग्रहण नहीं किया जा सकता ब्रह्मचारियों ने अपनी भूल जानकर महाराज से क्षमा मांगी इस प्रकार आवश्यकता आवश्यकतानुसार महाराज हमारी भूल सुधार देते थे एक दूसरा उदाहरण है मृतक का अग्नि संस्कार करना ढाका मिशन में जनहित कार्यों में से एक था उसका आशय न समझकर क्रमशः लोग अनुचित रूप से उसका उपयोग करने लगे स्वदाह संस्कार मानव का ही काम है ऐसा सोचकर लोग जब तब आकर उपद्रव करते थे एक दिन प्रातः काल महापुरुष महाराज ढाका मठ भवन के बरामदे में बैठे थे इतने में एक मनुष्य ने आकर उन्हें सामने देखते ही कहा मेरा लड़का अस्पताल में मर गया है आप लोग जाकर उसका अग्नि संस्कार कर दें तो बड़ा उपकार होगा उस मनुष्य का विशेष दोस्त नहीं था संभवतः किसी ने सुझाया था कि मिशन में समाचार देते ही वे आकर शव ले जाएंगे महाराज कुछ असंतोष प्रकट करते हुए बोल उठे साधु लोग क्यों तुम्हारे लड़के का साव, साव करेंगे क्या साधु लोग डोम हैं पास वाले कमरे में उस आश्रम के अध्यक्ष थे उन्हें बुलाकर महाराज ने कहा मोती दो रुपए लाकर इस आदमी को दो मोती महाराज ने रुपए लाकर दे दिए तब महाराज ने उस व्यक्ति से कहा जाओ इससे अपनी व्यवस्था कर लेना स्वामी जी ने स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित अति निर्धन की सेवा का आस ऐसे समझकर उस दिन से साधु लोग इस विषय में सावधान हो गए थे श्री श्री राजा महाराज के प्रति महापुरुष महाराज के अगाध स्नेह प्रेम का परिचय पाने का अवसर भुवनेश्वर में उन्नीस ईस्वी की बासंती पूजा तथा वहाँ भी वहाँ श्री श्री ठाकुर की मंदिर प्रतिष्ठा के समय मिला था भुवनेश्वर के पुण्य तीर्थ में रहकर मठ के लड़के साधन भजन करेंगे इस उद्देश्य से राजा महाराज ने स्वयं परिश्रम करके भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के पास एक बड़े भूखंड पर मठ स्थापित किया किंतु प्रतिष्ठित कार्य संपन्न होने के पूर्व वर्ष अप्रैल मास में महासमाधि में लीन हो गए श्री महाराज का इच्छित काम संपन्न करने के लिए महापुरुष महाराज मठ के अनेक साधुओं को लेकर वहां गए अन्य केंद्रों से भी अनेक साधु वहाँ आए थे अनेक भक्तों का भी वहाँ समागम हुआ था श्री महाराज मानव सूक्ष्म शरीर से वहां उपस्थित थे और उन्हें की प्रीति के लिए वहां आनंद मेला लगा हुआ था पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि से पूर्ण उस महोत्सव में महापुरुष महाराज मानो हमारे सदस्य एक व्यक्ति मात्र थे और सभी अनुष्ठानों में सहयोग देकर आनंद मनाते तथा उत्साह देते थे हर विषय में वे आनंद करते और दूसरों को भी आनंद देते थे उत्सव आदि समाप्त होने पर ही महाराज के पुनः स्मृति पुनः उस भुवनेश्वर मठ में वे और भी कुछ दिन रहे उत्सव के अंत में मठ लौट जाने के कुछ दिन बाद महापुरुष जी की आज्ञा से श्री श्री ठाकुर की पूजा के लिए मुझे पुनः भुवनेश्वर मठ में जाना पड़ा था दक्षिण देश जाने के रास्ते महापुरुष महाराज और भी कई बार भुवनेश्वर में रह गए थे उन्नीस ईस्वी में संभवतः गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने हम चार ब्रह्मचारियों को वहाँ संन्यास व्रत में दीक्षित किया था लिंगराज मंदिर के पास और भी कई टूटे फूटे शिव मंदिर थे उनमें अब पूजा आदि नहीं होती थी सन्यास हो जाने पर नामकरण के समय उन्होंने कहा उन शिवों के नाम से इन नवीन सन्यासियों का नाम दे दो सन्यासी शिव स्वरूप है अब ये जीवित शिव की तरह लोगों की पूजा ग्रहण करेंगे इसी के अनुसार हमारे नाम हुए मेघेश्वरानंद कपिलेश्वरानंद भास्करेश्वरानंद और ब्रह्मेश्वरानंद उनकी दृष्टिभंगी थी बिंदु में सिंधु दर्शन थे मनुष्य के वे मनुष्य के रूप मन में शिव भाव जागृत कर देते थे श्री श्री ठाकुर पूजा के प्रसंग में वहाँ एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था श्री ठाकुर की सेवा पूजा करते करते वासना रहित हो जाओगे भोजन के संबंध में उन्होंने कहा था साधुओं का रात्रि का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए गृहस्थ दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं इस कारण वे रात को अधिक खाते हैं बहुत दिनों तक भुवनेश्वर में मलेरिया ज्वर भोंगते हुए 1925 सौ ईस्वी के प्रथम भाग में मुझे मठ लौट आना पड़ा भाव महाराज से उन्होंने कहा इसे कुछ दिनों के लिए जाम जामताड़ा ले जाओ वहां यह अच्छा हो जाएगा सचमुच ही दो एक माह बीतने पर मेरा ज्वर छूट गया अवसर आदि का भी प्रयोजन नहीं हुआ 1926 सौ छब्बीस ईस्वी अट्ठाईस जनवरी को देवघर विद्यापीठ का उद्बोधन था एक दिब्बा रिजर्व करके अनेक साधु मटके से महापुरुष जी के साथ वहां गए उनके दर्शन और उस अनुष्ठान में योगदान के लिए जाम जामताड़ा से मैं भी उस गाड़ी से गया था कई दिनों तक वे सबको लेकर आनंद विभोर थे कभी वे अपने आप विद्यापीठ के मैदान की खुली हवा में विचरण करते कभी वैद्यनाथ बाबा के दर्शनार्थी नृत्य गीत में मस्त यात्रियों के साथ मिलकर वे बालक की तरह आनंद करते काल उनके अनेक उत्साहपूर्ण ईश्वरीय प्रसंग तथा संध्या के पश्चात उनके कमरे में साधुओं का भजन संगीत आदि होता इस प्रकार आनंद का अविचल प्रवाह था और एक दिन की घटना में उन्होंने हमारे सम्मुख अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि की बात प्रकट की थी एक दिन जब वे बैद्यनाथ बाबा का मंदिर दर्शन करने गए तो मैंने पैरों में ठंड लग गई इससे उस रात को उनका दमा बहुत बढ़ गया प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए गया तो देखा उस समय भी वे बिछौने पर बैठे थे किंतु रात भर के क्लेश से भी उनका मुख्यमंडल मलिन नहीं हो पाया था वे धीरे धीरे बोलने लगे ऐसा लग रहा था मानो शरीर अभी छूट जाएगा किंतु साथ ही साथ मैं समझ रहा था कि शरीर के छूट जाने पर भी मेरा कुछ न होगा मैं जैसा था वैसा ही रहूँगा शास्त्रों में इसी को जीवन मुक्त अवस्था कहा है